एनसीपी वालों को सारी संस्थाओं का है कि अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं अरे भैया तुम समाज देश के लिए कुछ मत करो अपना जीवन ठीक से जीओ समाज और देश अपने आप सुन लेकिन जब बिल्कुल थर्ड रेटर्स और वो पोजीशन ले लेंगे और फिर फोक थिएटर तो आज एक नाटक को एक पोजीशन मिल गई सब सरकार के नजदीक और बड़े आदमियों के नजदीक बैठना चाहते हैं नहीं वो सब बिल्कुल अलग बात है हम तो तुम मुझे पता नहीं कितनी दूर तक मानते हो या नहीं जानते होते हुए भी हो सकता है मानते नहीं हो कि मेरा न इस तरह का कोई आग्रह रहता है ना मेरी कोई दृष्टि है अपना काम करते चल चलना है उसमें जो मान सम्मान मिलना है मिलता है व्यक्तिगत रूप से हम बहुत प्रसन्न हैं उससे और मिलेगा तो बहुत अच्छा है नहीं मिलेगा तो भी बहुत अच्छा है हमको तो कोई शिकायत नहीं है आ, हम थोड़ी सी जिम्मेदी है तुम्हारी वो दृष्टि नहीं है ठीक है हमको लगता है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी ये सही है कि हर नाटक में जिंदगी का कोई ना कोई एक रुख एक दृष्टि जो है सो आती है अभी हमने पिछ, पिछले दिन दिल्ली में वो देखा मित्राची गोष्ठी ठीक है हम ये नहीं कहते कि वो जिंदगी का सत्य नहीं है निश्चित रूप से वो भी एक है और लड़कियाँ हैं इस तरह की हमारे सामने जो इतनी रेस्टलेस रहती हैं और करती हैं ठीक है वो भी है एक देखें मगर शायद आज हमको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी उसको नाम जो चाहे सो दे दो चाहे सही दृष्टि जनता को देने की हो दृष्टि भी वैसे फिर कहो हम सब अलग अलग है हम किसको सही मानते हैं एक मार्क्सिस हो सकता है हमको अनुकूल हो नहीं हो मगर फिर भी शायद कहीं कुछ कॉमन फैक्टर्स तो है ऐसे जिन पर ये, कि ये, मत हो सकते ये तो, हैं कोई देश सुधार की भी बात नहीं कोई समाज सुधार की भी बात नहीं एक स्वस्थ दृष्टि मुझको ऐसा लगता है कि शायद इट्स हाई टाइम ये तो बिल्कुल सही कहते हो कि जितने लोग नाटक देखते हैं उसे कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं तो वही बातें किताबें में किताबों में लिखी जानी चाहिए और फिल्मों तो में ज्यादा तो, आती तो फिल्मों में बहुत, बहुत, बहुत, बहुत। ज़्यादा आ रही हैं और पिछले दिनों बहुत सी फिल्में बनाई जा रही हैं जो कि एक हमको लगता है हम उसको स्वस्थ प्रभाव जो है सो कहेंगे चाहे वो पार जैसी फिल्म हो चाहे वो स्पर्श जैसी फिल्म हो चाहे वो अंकुर जैसी फिल्म हो कुछ कुछ भी हो हो एक, एक प्रभाव जो है है है है वो डालती है, और विजुअल होने से से असर पड़ता देखो भाई फिल्म तो तो सब ज़्यादा सकता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम खाली फिल्म ही करेंगे थिएटर बंद कर दिया जाना चाहिए तो जब थिएटर है और थिएटर की कुछ अपनी विशेषताएं हैं थिएटर में तो हम तलवार हाथ चला करके तलवार का इफेक्ट दे सकते हो बिना कुछ सेट दिए हुए भी राजा को वहाँ बैठा सकते you know नहीं, नहीं, हाँ, हाँ, नहीं है हाँ। लेकिन पहले शो का का के दर्शक को ही खतरा रहता है उसके बाद हाँ। तो रिव्यूज आ जाते हैं भाई लेस्मिज्म के ऊपर नाटक है आपको मालूम होते हुए है देखने दर्शक को ये तो अधिकार रहता है क्योंकि जबरदस्ती तो है नहीं टीवी पे आप कह सकती है भाई की गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया है है? और के गंदे नाटक होते हैं वहां भी तो ऑडियंस जाते तो देखो ऑडियंस तो जाती लेकिन है लेकिन आप लोग सुनिए ना कि उसमें पॉलिटिक्स ये है की आपका की जो आलोचना है घूम फिर के दो चार सीमित लोगों के लिए ही हो जाती है बाकी जो आसपास हो रहा है आ, उसके खिलाफ किसने सत्यम शिवम सुंदरम के खिलाफ कहने की हिम्मत की महा गलीज और कंडा और मैंने इतना ने उल्टी विभत्स पता नहीं मैंने तो देखी नहीं है तो लेकिन जहाँ पर पैसे की शक्ति रहती है उसके खिलाफ कोई भूल ये जो एमिटर ग्रुप दो चार लोग हैं जिनके पीछे उतनी शक्ति नहीं है अगर उन्होंने मित्रा जी किया तो आप याद मान लीजिए कि वो कमर्शियल कैटेगरी की कुछ नहीं हम तो वो सब कुछ कह ही नहीं रहे हैं हम तो केवल ये कह रहे हैं कि वो नाटक भी हमने देखा और वो थीम है हम तो गए देखने के लिए देखा हमने बैठ करके राजेंद्र नाथ का प्रोडक्शन था दिल्ली में गए था हम ये नहीं कह रहे कि मैंने वो केवल दृष्टांत इसलिए देखे हम ये नहीं कहते हम उस नाटक को नहीं डिनाई कर रहे हैं क्योंकि नाटक है और बड़ी खूबसूरती से तो तेंदुलकर का लिखा हुआ नाटक रहता है Craft, आ, आप no ये बताइए कि है। जो लेखक इतने सालों से लिख रहा है या जो आपने कलकत्ते में बहुत सारे दिग्दर्शकों दिया किस को आप ज्यादा महत्व देंगे कि आप लोग ये क्यों मान लेते हैं कि थीम के नाम पर या समाज के नाम पे ये क्योंकि आप लोगों के पास थोड़ी आप में सिर्फ आप ही नहीं हम तो तो अभी तो केवल अपनी बात हम कह रहे हैं। तो अपनी बात फिर हम आपको वो, वो कहाँ से अधिकार आ जाता है नहीं नहीं अधिकार तो एक एक नागरिक के, के नाते के नाते वो नाटक सेंसर होते हैं नागरिक कहीं आपत्ति ही नहीं कर रहे हैं हम ये कही नहीं रहे है वो लेखक वैसे देख रहा है जीवन का वो भी एक पक्ष है सत्य है उसको वो चित्रित कर हम उसको ना कही नहीं रहे है हम केवल ये कह रहे हैं कि हमको ये लगता है की आज कुछ थोड़े से निर्माणात्मक वो भी करती है उसकी अच्छा की भी बात करती है जब एवं अच्छा अच्छा लेकिन कहा कितना हो रहा है कम हो रहा है लेकिन वो एक्सपर्टाइज के साथ नहीं हो रहा इसका दुख नहीं होता कि मंच पे लोगों के संवाद सुनाई नहीं पड़ते या कहते हैं लोगों को याद नहीं रहती हमको हमको सब चीज का दुख है हमको दुख है तो पिछले दस वर्षों में हिंदी नाटक निश्चित रूप से आगे तो कम बढ़ा है नहीं बढ़ा है कहना चाहिए बहुत नहीं कहने का मन नहीं करता एग्जाम्पल देता हूँ की देखिये कितनी ने बोलचाल में कितनी बीमारी बढ़ जाती है एक बार हम सुरेंद्र सिंह की यहाँ पार्टी में गए डॉक्टर भारती साहब तो एक सज्जन थे भारती भारती जी ऐसा क्यों होता है कि लोग मौलिक नाटक नहीं लेते और सिर्फ ये विदेशों के नाटक तो वो हमारे तो। वो हमारे तरफ लेखक रहे अच्छा नहीं, नहीं थे, हमने कहा, आपने जिंदगी में कितने नाटक देखे मैंने बनाया मैं कहा तो आपने आधे अधे देखा सखर आम मंडर देखा कंट्रोवर्सी हुई और ये नाटक के बारे में सुना मैंने कहा कि मैं भी दिग्दर्शक बैठा हूँ ये नाटक मैंने 65 में किया उसके बाद फिर 1980 में करता हूं लेकिन इस बीच में कितने मौलिक नाटक किए मैं कहा आप वर्ल्ड में कोई तुमको नहीं मिलेगा दिग्दर्शक जिसने कितने मौलिक नाटक किए हैं जितने मैंने किए मैं कहा वो तो आप बड़े आसानी से क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो है नहीं पार्टी में कुछ बात उछालनी है कॉन्वर्सेशन के लिए आपने उछाल दिया मैंने कहा है वो हमारा वक्त बर्बाद कर और मैंने जब फहरिश दी कि तो मेरे तो ज़्यादातर नाटक मौलिक रहे और मैं सब भारतीय भाषाओं को लिखे नाटकों को मौलिक मानता हूँ मैं आप लोगों की तरफ हिंदी में ही लिखा जाना चाहिए मेरा तो कभी आग्रह वो, वो रहा ही नहीं तो लेकिन अब ये तो हो गया और कि और तोता बोला अरे और तोता बोला कि भाषा लेकिन उसके साथ आरक्त क्षण भी आता है कि ईडिप कॉम्प्लेक्स का प्ले में क्या कहते हैं यशोदा और ये कृष्ण का रियलिस्टिक प्ले में मैं पूरा इंटरप्रिटेशन बदल देता हूँ नाटक एक शब्द चेंज किए बगैर वो नहीं दिखता उसकी अच्छी चीज़ों की जब बात नहीं करेंगे जो चीज़ सबको ग्राह्य होनी चाहिए कि ऑब्वियसली के एक औरत मैंने पॉज पर पहुँच रही है उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं ऐसे नाटक को लेके हमने उसको एक आध्यात्मिक रूप दे दिया बगैर नाटक को बदले यानी उसका नाटक का मोड सिर्फ गानों से दसराज के भजनों का इस्तेमाल करके और वो इतना भव्यवाद सब पगला गए थे लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोलता यही तो डबल थीम चलती है कि ये भी सत्य है लेकिन इस सत्य को ऐसे भी देखा जा सकता है कि हम इस सत्य को नहीं नकारते लेकिन दिक एक सीधी बात है कि हर क्या कहते है वह और यंग लड़के का रिलेशनशिप ईडी के नाम से पुकारा जा सकता अब ई क्योंकि किसी ने फ्रॉयड ठीक से तो पढ़ा है नहीं उसने इस तरह से सेक्शुअलिटी को ट्रीट किया कि वो जीवन का अभिन्न उसका कुछ नहीं करते या तो आप फ्रायड से एग्री मत कीजिए लेकिन अगर आप क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सेस का नाम लेते हैं इसका मतलब नहीं एग्री करते हैं हम वही नाटक लेते हैं हमको तो उसमें पीड़ा दिखती है उस औरत की उस बच्चे की उस यंग लव की सब पीड़ा दिखती है लेकिन हमको उम्र की वजह से इसकी वजह से हमको एक और भी हम हम कृष्ण यशोधा के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और वो भजन आते हैं तो उस औरत की पीड़ा ज़्यादा ग्राह्य हो जाती है और कहीं की जिंदगी में एक जैसे एक सफरिंग का स्तर है जिससे आप नहीं छूट सकते ये पीड़ा ही जिंदगी का सत्य है ये कहीं हमारी एक मान्यता रहे हो, हमको वो पीड़ा की तीव्रता उसमें दिखती है और ये इनके दसराज जी के भजनों के साथ वो तीव्रता और बढ़ जाती है तो हमारे लिए तो एक आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है करते समय भी मैं बहुत हालांकि मुझे बारह दिन की रेट समय हो गया हर चीज़ नाटक में अपने आप हो गई म्यूजिक भी मिल गया ये भी हो गया बिल्कुल तकलीफ ही नहीं हुई मेरे बहुत अच्छे प्रोडक्शनों में टॉप पे शायद इसको माना जाता है आरक्षण लेकिन ये जो है कि अगर पुष्प इसका महेश्वर कुंजवार अच्छा अपने नाटकों के इसके अच्छे की बात आई है तो अपने नाटकों में इतने में बहुत सारे नाटक तुमने किए किन कौन कौन सी प्रस्तुतियां तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक आद की चर्चा कर सकते हैं आज हम लोग अभी रिसेंटली तो मुझे तो और तो था बोला जो मेरे बॉम्बे की प्रस्तुति थी तो उसमें मुझे प्रस्तुति के बारे में तो वो मुझे बहुत गहराई थे वो नाटक कि एक एनर्जी भी थी मैं थोड़ा किस्सा भी था और जीवन को देखने की शादी का इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है नहीं। वो जो पुरुष उस स्त्री की इच्छाएं पूरी कर सकता है उससे जो बच्चा चाहिए वो दे सकता है वो सही शादी है शादी टेक्निकली वो भी है प्लस उसमें कहीं पे उसका के औरत को खेत के साथ कि खेत किसका जो, जो मालिकाना है कि जो खेत को जोड़ता है वहाँ से चीज़ें पैदा तो उसमें मुझे वो बहुत और कैसे मिथ कैसे तैयार होते उस नाटक को जिस ढंग से मैंने देखा और जो हुआ कि जैसे बसंढना जो मिथ हो जाता है जो कुमार स्वामी तो कहीं एक घटना हुई होगी धीरे धीरे उसके ऊपर आवरण चढ़ते गए और वो मिथ हो गया कि वही बसंढा जिस ढंग से मैंने किया था पोज़ में तो वो एक मिथक की प्रक्रिया भी उस नाटक में और काफी भाषा देश राठे लोगों को बहुत कष्ट होता है लेकिन बाद में जो उसको सरवाइव कर जाते हैं उनके लिए वो अनुभव बहुत मीठा होता है तकलीफ तो होती है अगर उस तकलीफ को नहीं सहेंगे तो आपको आखिरी का वो जो मिठास नहीं मिल सकती गर्गो में जो बात थी कि वो उस गाली गलौ से गुजर के आपको वहां तक पहुंचा लेकिन बीच में ही जैसे मेरे आड़ा चौताल के बारे में क्योंकि मैं एक पॉइंट तो टिक नहीं सकता एक महिला ने मुझसे स्पष्ट कहा भाई हमसे नहीं सहा गया आप माँ के खिलाफ इतनी बातें बात हैं। मैंने कहा आप आपके रिएक्शन सही है इसका मतलब ये है कि आपको तो नाटक सब पहले उनका, उनका उनको समझ में नहीं आया जब आप ये कह रहे हैं कि माँ के खिलाफ हमने इतनी बात हैं, आपको तकलीफ हुई मैंने कहा एक तो मेरा एक उद्देश्य पूरा हो गया और नाटक भी आपको समझ में आ रहा था ये भी क्लियर हो गया लेकिन मैं मेरी सिर्फ शिकायत इतनी है कि वहां आपने अपना सोचना क्यों बंद कर दिया आपने ये क्यों मान लिया कि जो व्यक्ति मंच पर आके वह हर आदमी औरत में उनसे पैदा होता है वहां से पैदा होता है फिर कह रहा है ये कह रहा है तो आपने थोड़ा अगर ये उस समय दिमाग बंद नहीं कर लिया होता तो जो लेटर ऑन है फिर उसकी पॉलोजी कि कैसे उसने झूठ बोला कि उस आदमी आड़ा चौथा कि उसका पूरा जीवन झूठ से उसने कहीं एक ऐसा झूठ ओढ़ लिया था अपने और धीरे धीरे वो झूठ की परतें जाती हैं और उसे अपनी कमजोरियां ही उसने उस झूठ का निर्माण किया फिर उनको बात मैं कि ये हर नाटक अच्छा नाटक कार्य करेगा आपको एक झटका जो देता है क्योंकि नहीं तो उसके बगैर वो जो बाद में कहेगा तो ड्रामेटिक नहीं रहता मैं कहता वही बात अगर मैं एक लेख में लिख के दे दू नाटक हम क्यों करते है? वो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया क्योंकि अपने यहाँ परंपरा नहीं रही है तो अपने जहाँ तकलीफ होती है अपने दिमाग को शकत करती कहीं अगर आप ये मान के आप मुझे जानती हैं मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ सब दोस्त इतने कामें हैं आप जो आपको लाया था वो पच्चीस साल से मेरे नाटक दिख रहा है वो भी मेरी आदमी है आपके जैसे अब आप क्यों ऐसा फिर उसके बाद उनको वो आज मैंने फिर उनको गांधारी सुनाया अब मैं कहा गांधारी इतने वायलेंटली कृष्ण को गालियां देती ठंडे दिमाग वाला हथियार अब वहीं पर अगर आप नहीं कृष्ण भगवान के खिलाफ लेकिन कृष्ण क्या एक इतना कमजोर है कि दो गाली देने से क्या कहते हुए हो जाएगा लेकिन मैं थोड़ा तो अगर एक कविता सुना अगर यहाँ पे आप रुक जाती तो बाद में जो कामधारी का एक्सेप्टेंस है वो आप नहीं स्वीकार करें तो मैंने कहा ये तो प्रक्रिया है हर चीज़ की हमने ये पूरे जैसे अरण्य में हर कोई कृष्ण के खिलाफ है कृष्ण भी अपने ही खिलाफ उसके कृष्ण के पास कोई डिफेंस नहीं लेकिन उस शब्द में भी एक श्रद्धा उमड़ेगी उमड़ेगी क्योंकि हमारा मॉडर्निज्म वो मॉडर्निज्मा मॉडर्निज्म नहीं है कि गाली दे रही नहीं तो अर्थ खोजने की प्रक्रिया में आप गाली भी देंगे और क्योंकि उसका आइडियोलॉजिकल बेस नहीं कि मार्क्सिस्ट है या ये है इसलिए सोशलिस्ट इंटरप्रिटेशन नहीं हमको जो कुछ कृष्ण के बारे में सोचते रहे ये करते रहे और लिखते समय देव साहब जैसे कहते हैं भगत आदमी उनके से मतलब नहीं नहीं खिलाफ चीजें क्यों नहीं। और निकल के फिर वो वो उस प्रकार पीड़ा जो बाद में कृष्ण की है वो भी नहीं ये कविता बसंत देव जी की लिखी हुई है सारी कविताएं सारी कविता हिंदी में लिखा हुआ है तो एक नए किस्म का नाटक रहेगा जिसमे क्योंकि शब्दों के पूरा और इसमें और हर किस्म की बहुत ही तीखा कविता कविता याद है उसकी कोई कविता, तो यार उसमें रिकॉर्ड कर मेरे पास है वो कविता है। तो, वो हम आप। लेकिन जैसे वो नंद का दर्द दर्द दर्द की के ज्यादा से ज्यादा तीव्र दर्द की खोज अब चालू अब उसमें भगवान के जैसे कृष्ण जैसे आदमी जिसको तो गिरिया सकते हैं और उससे जुड़ भी सकते हैं तो ये अब अब हो सकता है कि वो सफल ना हो लेकिन अगर सफल हुआ तो जिस वो जिस स्तर पे होगा वो अंधायुग के से के स्तर पे होगा और क्योंकि अंधायुग में नाट्य ज्यादा था इसमें नाट्य भी नहीं इसको इतना समय क्यों लग रहा है तैयार करने में क्योंकि क्रिष्ण... क्योंकि दो साल पहले तुमने सुनाया था कृष्ण को लिखने में ही उनको कोई नौ उन्होंने कृष्ण गांधारी को छह रिराइट अच्छा। कोई तो अच्छा। वो जो प्रक्रिया तो थी और उसके बाद पिछले एक साल से पूरी साहब याद कर रहे क्योंकि वो याद क्यों पुरी साहब भी पूरा करेंगे नंद बलराम और कृष्ण पूरी साहब करेंगे और गांधारी गांधारी सुनीला करेगी और ये एक्ट्रेस है मेरा दोषी कर रहा हूँ नटी तो इसमें वही दर्द, दर्द की जो अच्छी पुस्तकों में अच्छे उपन्यासों में अच्छी कविता में दर्द का जो निचोड़ मिला तकलीफ होती है लेकिन जैसे पार में कितना दर्द है लेकिन आप जागरूक हो कि नहीं पार फिल्म की जो सबसे थी मुझे अगर किसी नाटक ने या उपन्यास ने या किसी भी में जागरूक हो जाता तो हो गया जैसे दिलीप चित्री की कविता पता नहीं विश्व के ग्रेट कविताओं में आ गया नहीं मुझे वो उनकी एलर्जी है ए, ए, एम्बुलेंस राइट मैं अब तक चालीस मरतः तो लोगों को पढ़ के सुना चुका हूँ मेरा अपना जो अच्छा लगा भाई सुना लेकिन कहीं पर तो है ना मृत्यु के बारे में ही उसका दोस्त मर गया और ये कभी रिएक्ट ये तो हमेशा से एलई का ट्रेडिशन चला है तो मैं क्यों ये पढ़ता हूं उसमें मेरे को क्या लेकिन कहीं पे वो जो मूलभूत पीड़ा है और फ्रायड का एक बड़ा अच्छा वाक्य था जो मैं धोखे से उसने दिन एक ब्रोशर में मुझे मिल गया मैंने काफी पढ़ा है कहता है एक शब्द इधर होंगे तो फंक्शन ऑफ साइको एनालिसिस एडजस्ट the essential misery of life. misery of life essentially existentialist कहना है अपने आप ही है ही ना भैया कि यह बहुत आगर से बाहर करो तो नहीं चाह जाता और आज के युग में जो हर जगह चाहे कम्युनिज्म हो चाहे कुछ है ईजी सोल्यूशन हर जगह हर, हर आदमी ऐसा क्योंकि आज पहले मतलब हम लोग जागरूक हुए कि भाई दूसरे दूसरों की ये हालत है हम एक दिन में नहीं ठीक कर सकते लेकिन मुझे लगता है नाटकों के जरिए इसके चाहे कम्युनिस्टों के ही जरिए ये जागरूकता है और कम्युनिस्ट जहाँ स्लोगन मांगरिंग करते हैं तो जब तक आप उस दर्द को सहेंगे नहीं जब तक आप में जीने की इच्छा नहीं हो तो मैं क्यों सुधार करूँ या और ये पार जैसी फिल्म देख के वो देखो आदमी आता है फिर तो कैसे हम्बल होता जाता है और जीने के लिए क्या डिग्निटी नहीं जाती उसकी तो वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है माफी भी मांगता है पैसे तो, दुबे हम जो बात कह रहे थे ना मैंने कुछ बात ये इसी तरह की जो मैंने शुरू में मैंने जो कही थी कि इस तरह की चीजें जो कि हमारे जीवन को कुछ नए जीवन से साथ आ, साथ लेकिन बेबी भी यही सही है हम नाटक में भी मुझे यही अनुभव हुआ था Uh, मैंने चूंकि पढ़ा नहीं है देखा नहीं है, इसलिए नाटक के बारे में हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं uh, इन तो तो, तो, प्रक्रिया वही है। तो और तोता बोला बोला भी। भी और शायद नहीं है यही प्रक्रिया के पार में बहुत है क्या है कि कहते हैं में के कपड़े फट जाते तो तो दिख भी जाता शायद तो उसके कारण पार नहीं है नहीं देखो एक बाद राइटर कौन था क्योंकि ऐसी फिल्म भी लेखक के बहुत क्रेडिट देंगे लेकिन लिखने वाले, वाले की दृष्टि है दीक्षक ने उसको बड़े अच्छी तरह समझाया किसी तरह यानी तो, लेकिन ऐसे कितनी और अगर कल ये लेखक थोड़ा सा एक ऐसा हो जाए जिससे कि आप जैसे लोग डिसग्री करेंगे नहीं ये थीम अच्छी तो, बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दीजिए जो लिख रहा है अच्छी तरह से लिख रहा है और जिसने शुरू में जो तेंडुलकर जितने प्ले बादल सरकार हुए पैसे के लिए नहीं लिखा क्योंकि लिखना इनकी मजबूरी थी और जो इन्हें सब आज जो तेंदुलकर को गाली दिया है लेकिन ये सफलता तो एक्सीडेंटल थी नहीं नहीं हम तो खैर ये सब देखो हम तो गाली वाली देते नहीं किसी को भी आमतौर पर प्रश्न हमको ऐसा लगता है कि जहाँ दृष्टि में पूर्णता है वहाँ कोई चीज़ नग्नता या बिभद् या पूरा नहीं होता आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं आपने खाली कुछ नया दिखाने के लिए कुछ जरा सा एक्साइटिंग दिखाने के लिए आपने किया है भाई वही, वही एक कलाकृति न्यूड देखते हैं न एक न्यूड नहीं बट आप दूसरे के मोटिव और को और देख करके चैलेंज करने के बजाय अपने मोटिव्स देखें। दूसरों की चिंता क्यों इतनी कर तो पुलिस का वो काम है। नहीं नहीं नहीं दे, दे, देखो हम हम नहीं समझते बात है तुम भी कहते कहते वही कह जाते हो कि हाँ हम करें चाहे मार्क्सिस्ट तरीके से करें चाहे वो करें चाहे हम जागरूक होते हैं और हम आपके कहने में हमेशा वो pulling down रहता है denigration, कि उसके जैसे इसके विरोध में कुछ और अच्छा कि आप जब मुझे अगर आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, अगर मेरी आलोचना करती हैं तो पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे ऐसा मेरा इतना महान दिग्दर्शक कौन है हिंदुस्तान आप मुझे बताइए किसने इतना वर्क किया है और इस धन का वर्क किया तो ये तो आपने तो सब तो आप लोग आलोचना करते सब धान बाईस पर शरीर कर देते वो तो मैं होने दूँगा क्योंकि सवाल इस बात का है कि आज मैं तो कि नो बडी है राइट टू जग मैं अपने जिंदगी के इतने साल थिएटर से पैसा नहीं लिया है एक भी। इतना समय नाम तो मिलता है कोई भी अच्छा काम करेगा तो तुलसीदास को भी नाम मिला स्वांता सुखाए लिखा तो उन्होंने क्या स्वानता सुखाए करता रहा हूँ एक विदाउट अ ब्रेक इन द करियर और आपको मेरी फिनेंशियल हालत हमेशा मालूम रही मेरी स्थितियाँ हमेशा बीच बीच में सुधर भी गई अपने आप फिल्मों की वजह से ये वो लेकिन थिएटर जहां से मैं ढेला नहीं लेता ये और इतने सालों से क्यों? तो आप ये सब एक एक एक जो चोर उचक के जो एमेटर थिएटर में घुसे हुए इनसे मेरी तुलना करें? नहीं कौन किसने किया कब आपके आप हर क्या कहते हैं कलकत्ते वाले ने जब ये गधा हाँ, अमोल हाँ, पा लेकर गया हाँ, और उसने आरामजादे ने सबके सामने कह दिया कि तुम्हें अब थिएटर करना छोड़ दिया है सब गधों ने मान लिया और अब उनको सबको तकलीफ होती है कि बहुत सी चीजें तुम अपने मन में अपने आप अपने दिमाग में मान लेते हो कि लोग ऐसा सोचते हैं लोग ऐसा करते हैं यदि लोग ऐसा सोचते होते मान लो और इस बात का भी क्यों ठेका तुम आ, और क्यों ये मान के चलोगे सब तुमको मान लो किसी को ठीक है नहीं वो तो कौन का... कहेगा जो कहता है उसकी हिम्मत कैसे है कि मेरे बारे में कि मेरा काम अच्छा नहीं कैसे भाई कोई को, ऐसा कोई कह दे अधिकार है तो हम बात नहीं करेंगे उस आदमी हमको नहीं चाहिए नहीं। नहीं। कैसे नहीं। आप मान लेते हैं तु, तु बात करो नहीं, नहीं ये तो इतना हक नहीं है किसी को ऐसे नहीं कुछ की करो, हो, नहीं, करो नहीं नहीं करो नहीं, या मत कुछ नहीं। की किसी ये क, आपका गधा के कहता, करो यार करते तुमको क्या करना है? तुम्हारी क्या कुत क्या है अच्छा कोई कह देता है इन तो लोगों से बात करने को तैयार नहीं क्यूँकी अब मेरे पास समय नहीं अब मैं उसी की नहीं था आप बिल्कुल अब होंगे बीजेपी के होंगे मुझे नहीं चाहिए पास नहीं। अब स्टैंडर्ड्स की बात है जैसे उस दिन कि तुम्हारा क्या तुम तो तुम बैठ के रोते तुम हो कौन कि हर जगह मेरा आग्रह ये है कि मैं महान और मैं महान और तो मैं, मैं धन लूंगा मैंने आपसे कहा था क्यों मैं विशिष्ट हूं ये अलग अपना अलगाव जताने के लिए क्योंकि तो नहीं तो मेरा जीवन का अर्थ ही नहीं रह जाता सुनो, सुनो, विशिष्ट होने का तो ये तो मतलब नहीं होता विशिष्ट लोग जो होते कीमत, कीमत जो है वो मुझे आ, मैं विश, अपनी विशिष्टता इसमें देखता तो है मुझे धन चाहिए क्योंकि मुझे थियेटर करने में कहीं से पैसा और मैं मेरी इतनी हिम्मत है कि आज मैं इंटरव्यू के लिए नकारता हूँ वामा वाले अब जब पैसा देंगे तब मैं इंटरव्यू दूंगा क्योंकि आप नहीं तो अपनी अहमियत कैसे साबित करी नहीं तो सब जैसे धान बाईस बसेरी आज मेरे में हिम्मत है आज तुमसे इंटरव्यू के लिए कोई कहता है या मान लो हम तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं तो हम कुछ तुमको महत्व देते हैं मानते महत्व नहीं देते ये सब इनको मटीरियल चाहिए ये कॉमर्स में सब लोग बिजी है सबका अपना धंधा है ये, हम समझते है कि है, मैंने ये तो वो, सब का है, तो वो तुम्हारा है एक मिनट के लिए मानो अगर हाँ, तो तो सब, है, है। तो तो, तो, तो, सब धंधा नहीं होता है हर काम जो किया जाता है वो धंधा नहीं होता है तुम धंधे की बात करो पैसे की बात करो धंधा तो वो हुआ ना जिससे आदमी को मिलता हो तुम ये कहो की हाँ यश मिलता है वो भी मिलता है वो भी एक तरह की प्राप्ति तो हर लेकिन किसी जो को हर पैसे वाला तो आदमी जिसकी और कोई लाइकियत नहीं है वो क्योंकि अनामिका का वो मेम्बर है ये वो थिएटर कर रहे हो क्योंकि आप लोग सब क्या कहते हैं गधे लेखकों को एकत्र करके एक, कर एक वर्कशॉप कर सकते हैं तो आप चूज करते हैं हम आपको वो अधिकार नहीं देते आप अपना अधिकार हम नहीं देते आपने जैसे उस समय कि भाई हिंदी के बौलिक नाटक वो आपका आग्रह आप रख सकती है लेकिन हमारा भी पूरा है कि हमें वो कबूल नहीं है फाल तो बात कर रहे हो तुम तैयार नहीं कर सके नाटक इसलिए तुम लेकर के नहीं ओरिजिनली तुमने कहा था हमारे पास क्योंकि ओरिजिनल नाटक तुमने कहा था हम करेंगे नाटक और उसके बाद तुम कि तैयार नहीं कर सके इसलिए तुम चीज को लेकर के झगड़ा फालतू बात मत करो तुम्हारी चिट्ठी हमारे पास रखी हुई है सवाल इस का है कि नाटक क्यों क्योंकि तुम तुम हमने तुम मौलिक हिंदी नाटक हम ही ने ओहो कौन कह रहा है कि तुमने तुमने नहीं तुम्हें किया दूसरों ने भी किया ऐसी कोई बात करते तो सभी है ना मौलिक किसने क्या मुझे बताइए तो किसने तो कोई जो कंटिन्यूसली करता है एक धोखे में जवानी में कर लिया किसी ने धोखे से वो, किसने वो, क्या मुझे बताइए तो आ, आ, आ, जो लगे हुए हैं चाहे शामानंद हो चाहे विमल लाट हो चाहे आप कोई भी हो आ, या तो या कोई भी हो तो नाटक तो कर शामानंद और राजेंद्र नाथ का बाकी जो नाम आप जोड़ रहे हैं ना कोई हक नहीं है आपको जोड़ने का क्यों नहीं हक ठीक uh, uh, तो तो तो तो तो है सुनो, ये में जाना चाहिए ना कहीं, कहीं, कि कहीं, आप लोगों को कहीं, एक ऐसा अधिकार क्षेत्र मिल गया है कुछ सुविधाए हैं और आपको भगवान ने आई क्यू इतना ज्यादा दे दिया आप उसका लेती आपको चीजें ज्यादा है आप तो बैठ के दो घंटे में किताब खत्म कर लेती है बैठ के फटाक से लेख लिख लेती है ये कुछ आपको नहीं तो तो आप नहीं, तो हम न, हम तो ये भी जब चर्चा करेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन में ही करेंगे ना कि में ये डिस्क्वालिफिकेशन उस, है।, <laughs> है उसका आपको हम महत्व तो देंगे आपने जो अच्छा काम किया है जो अनुवादों के जब भी कभी वो लेके ले, लिए और उनके लिए तो नहीं होगा खाली कारण कोई ऐसा अच्छा भी डायरेक्टर नहीं कहा जा सकता उसको उस तरह का लेकिन उसका ये ले जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कि थिएटर को आगे ले जाने में कारण का ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा महत्वपूर्ण है ये हम तो कहेंगे आपका वसंत जी का जो आप लोगों ने अनुवाद किया और हमको ये पता है कि हालाँकि बसंत आपकी संस्कृति अच्छी रही होगी लेकिन केवल इस, आ, आर्थिक स्थिति अच्छी रहने का प्रश्न नहीं एक कहीं आपको लगा कि इस काम का उपयोग है उस काम के लिए आपको हमेशा मानता तो वो यानी अच्छे शब्द मिलेंगे लेकिन जो जो जो जो आप वातावरण वातावरण तो तो ये है। जो कि हमारे जैसे लोगों के खिलाफ आपने तो तुम्हारे तुम्हारे हो रहा है। हाँ, हाँ, हो जाने जाने तो तो दो दो ना तुम तुम तुम इतनी बात हमेशा मन में ग्रंथि बन गई है और बिल्कुल तुम गलत ये बराबर बोलते जाते हो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे खिलाफ करके एक बात मिनट के लिए सोचो हम अपनी व्यक्तिगत बात बात करें दूसरों दूसरों के बात छोड़ दो क्योंकि सबका ठेका तो ज्यादा करते चलते हो उसके बावजूद एक मिनट तुमने पूछा की प्रतिभा जी आप कैसी है लेकिन तो बहुत कम है नहीं सबके पास वक्त कम है और बहुत वक्त है क्या करते रहते हो बोलते हो कि सोते हैं सोते रहते हैं खाली तो ये ये कभी इतनी तो मानवीयता होनी चाहिए और हमको हमेशा ये बात खलती है कि दूबे से मिलते हैं कभी ये कम ये भी नहीं पूछता है की प्रतिभा जी आप कैसे हैं इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई उसके बाद भी तो बबू पूछे की आप रह रही है कैसे कोई ठेका नहीं जिंदगी में लिया हुआ हो सकता है की हर आदमी हर समय हमारी तारीफ करेगा हम तो ये मानते करेगा ठीक है हर आदमी की अपनी दृष्टि है अपनी सीमा है कहीं हमारा उसका वाइब्रेशन मिलता है वो उसको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कहीं नहीं लगता है नहीं, नहीं करेगा नहीं अच्छा कि कितना आदमी आपके नाटक बच्चों के साथ नहीं देखे जा सकते हमने कहा बिल्कुल बच्चों को नुकसान होता है उसके आइए बच्चों को भेजिए नहीं ठीक है देखो और उन सब के लिए वन शुड बी प्रिपेयर आ, मैंने जरा लाइट हार्टेड उसमें सब